no भाष्य में अभ्यास भाष्य पर अध्यास का लक्षण उसके हेतु आदि के संबंध में विचार चल रहा है ये कहा इकह अन्योन्य अोनधर्मा चध्य और मिथ्याज्ञान निमित्तः निमित्त सत्यमृदय मिथुनीकृत ये दोनों प्रकार से नैसर्गिकोंय लोगव्यवहार लोगव्यवहार है वो क्या है अहम इदम मम इदम् लोगव्यवहार है इसमें ये जो अन्वय देखेंगे तो नैसर्गिकोंयम लोकव्यवहार इसके साथ वो पूर्व ल्यबंध तक लब जो वाक्य है तथा अन्यून्यमिन अन्योन्य और मिथ्याज्ञान निमित्ता इसका भी अन्वय इसके साथ लोगों लोक व्यवहार के साथ होना चाहिए किंतु यहां अध्यास के लक्षण के रूप में भी इसको प्रस्तुत किया जा रहा है तो इसलिए यहां विशेष रूप से ये मिथ्याज्ञान निमित्ता इस पद का विचार करना है क्योंकि ये मिथ्याज्ञान निमित्ता ऐसा विग्रह किया मिथ्या चदज्ञान ये टीकाकार ने विग्रह किया तो ये कर्मधारय समास होगा मिथ्या भी है वो अज्ञान भी है तो विशेषण विशेष क्यों किया उसके लिए कारण भी बताया कि केवल मिथ्या इतने मात्र कहने से गांधी ज्ञान में अभिव्याप्ति होती इसलिए अज्ञान है ऐसा भी कहा और केवल अज्ञान करने से वो ज्ञान अभाव है ये आशंका होगी इसलिए मिथ्या तथा ज्ञान च ये दोनों का मिथ्या शब्द का सामान्य लक्षण है ज्ञान निवर्त्यं मिथ्यात्व अथवा अध्यास विषयत्व मिथ्यात्व या अध्यास भाष्य का आधार लेके जब करेंगे तो अध्यास विषयत्व मिथ्यात्व ज्ञान से निवृत्त होता है इसलिए उसको मिथ्या कर तो जो मिथ्या है उसका लक्षण अन्यत्र ऐसा और स्पष्ट रूप से किया कि मिथ्या किस वस्तु को कहेंगे ये मिथ्या एक प्रत्यय भी है मिथ्या प्रत्यय से जाने जा, जाने वाले वस्तु भी है। तो स्वास्थ्यत्वेन न ष्ठ अभाव अत्यंत अभाव प्रति स्वाश्रय अभिमत यावन्निष्ठ अत्यंत अभाव प्रतिगित्व ये लक्षण परिभाषागार ने किया मिथ्यात् का लक्षण है स्वाश्रय अभिमत शब्द से यहां घटादि पदार्थ को लेंगे स्वाश्रयत्व न अभिमत घटादि का आश्रय घट आदि का आश्रय है।, है मृतिका आदि घट के लिए मृत्यु आश्रय है तो मृतिका में घट दिखाई पड़ता है तो स्वाश्रयत्व न अभिमत जो, तो जो मृतिकादि है उसका यावत निष्ठ जब तक उसकी स्थिति है तब तक उसमें दिखाई नहीं देना तब तक उसमें अत्यंत अभाव का प्रतियोगी बन जाए तात्पर्य यह है कि जैसे मृत्यु का घट का कारण है घट मृतिका में दिखाई पड़ता है तो स्वाश्रय हो गया मृत्यु का मृतिका जब तक रहती है तब तक वहां घट दिखाई देना चाहिए था किंतु वैसा दिखाई नहीं देता जब तक मृत्यु का है तब तक घड़ होता है क्या नहीं होता तो मृतिका का एक काल मात्र में दिखाई पड़ता है बाकी समय नहीं दिखाई पड़ता तो यावत निष्ठा अत्यंत अभाव प्रतियोगित्व तो आएगा उसमें घड़ में तो जब तक मृतिका है तब तक घड़ उसमें नहीं है पूर्व काल में घर नहीं रहता और उत्तर काल में भी घट रूप में नहीं रहती मृत्ति का केवल वर्तमान काल में दिखाई पड़ता इसीलिए उसका अत्यंत भाव उसमें है घा अत्यंत अभाव मृत्ति का में है क्यों अत्यंत भाव का लक्षण क्या है त्रैकालिक संसर्ग अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव है अत्यंत अभाव तीनों काल में संसर्ग अवच्छिन्न अभाव मिलता हो तीनों काल में मिलता हो तो ये तीनों काल में देखेंगे तो मृतिका में घड़ नहीं दिखाई पड़ता है इसके कारण यावन निष्ठ अत्यंत अभाव प्रतियोगित्व घर में आए स्वाश्रय अभिमत है वो घड़ का आश्रय रूप से माना गया है उसमें हमेशा वो घड़ दिखाई नहीं पड़ता है कुछ काल के लिए दिखाई पड़ता है बाद में समाप्त तो होता है इसलिए घर अपने रूप में थ्या है एक अर्थ यह है दूसरा अर्थ है कि स्वास्थ्य अभिमत घट का कारण रूप से अभिमत है मृतिका का। निष्ठ मन इसको और अर्थ में लेंगे कि जहां जहां जहां का है वहां वहां घट नहीं है का तो बहुत व्यापक स्थान में है सब जगह घर की प्राप्ति नहीं होती है इसीलिए क्या है कि उसका अत्यंत अभाव मिलता है कि घर का आश्रय मृत्यु मृतिका मानने पर सब जगह घर का आश्रय रूप से मृत्यु का नहीं है इसीलिए जो घर रूप से दिखाई पड़ता है वो मृतिका में दिखाई पड़ता है उसका स्वरूप नहीं है वो मिथ्या है तो अत्यंत अभाव प्रतियोगित्व मिलता है जैसे घर बना हुआ है मिट्टी से तो घर में घर नहीं है मूर्ति में घर नहीं है लेकिन वहां सब मृतिका है मृतिका पहाड़ में मृतिका है किंतु घर नहीं है रेगिस्तान में भी मृतिका है लेकिन वहां भी घर नहीं है तो मृतिका जहां जहाँ है वहां घर प्राप्त नहीं होता इसके कारण भी उसको मिथ्या करना चाहिए ये मिथ्या का लक्षण हो गया इसी प्रकार हम यहाँ जो जो पदार्थ देखते हैं वो सारे पदार्थ भी ऐसा है इसलिए इसको मिथ्या इस रूप में कहा गया ये वस्तुओं को लेकर के है ज्ञान को लेकर के यहाँ कहा जा रहा है तो मिथ्या अज्ञान निमित्त मिथ्याज्ञान निमित्त मिथ्याच च तथा अज्ञानम च ये अज्ञान निमित्त करे है कहा निमित्त शब्द साधारण हेतु के लिए प्रयोग होता है कारण के लिए प्रयोग होता है किंतु यहां विशेष रूप से उपादान कारण ऐसा लिया ये टीकाकार ने कहा तो ये पदकृत्य किया तन्मात्र ये हो गया ये तन्मात्र ग्रहे ज्ञानाभाव शंकाया मिथ्या यहां अज्ञान पदाया मिथ्या तद च अभी अज्ञान क्या है अज्ञान समाप में जब करेंगे नया समाप करेंगे न ज्ञानम अज्ञानम न ज्ञानम अज्ञानम में नया समाप्त करेंगे नए सूत्र से समाप्त करेंगे और उसके बाद क्या होता है तस्मात नुट वो तो अचपरे रहते हुए नुट का अगम होता है और यदि नकार है नकार का उसमें अर्थ विपरीत अर्थ में यहां नया समास किया गया न लोको नये तो नए नय समास करने के बाद न लोप हो जाएगा न लोप होने के बाद शेष आ रहेगा तो न से नकार का लोभ और शेष आ आ के साथ जो जिसके साथ समास कर रहे हैं उसको जोड़ा जाता है तो आ ज्ञानम न ज्ञानम था वो आ ज्ञानम ऐसा हो गया अज्ञानम ये बन गया तो इसका जो अज्ञानम का अर्थ है अनेक अर्थ दिया गया नए समास में व्याकरण में अनेक अर्थ है छह प्रकार का नए अर्थ दिया गया तत्सादृश्यम अभावच तदन्यत्व तदल्पदा अप्राशस्त मभा विरोध नजद था कि नये का छह अर्थ है इसलिए इसको ध्यान में रखना है कि न अज्ञानम बोलते समय अज्ञान ज्ञान का अभाव है ऐसा नहीं ले सकते क्योंकि ज्ञान का अभाव लेने से कई दोष आता है ये बताएंगे इसमें विस्तार से इसीलिए यहां हमारे सम्प्रदाय के अनुसार और अन्य व्याख्याकारों ने सभी ने इसका विरोधार्थ में लिया ज्ञान का विरोधी अज्ञान है ऐसा लिया अभाव को नहीं लिया ज्ञान नहीं है वो अज्ञान है ऐसा नहीं लिया ज्ञान का अभाव अज्ञान नहीं फिर ज्ञान का विरोधी है क्योंकि अज्ञान का जो नया समास हुआ है उसका छह अर्थ होता है व्याकरण की दृष्टि से तत्सादृश्यम सादृश्य दिखाने के लिए भी नया समास होता है तत्सादृश्य के तत्दृश्य के लिए नया समास में जैसे अब्राह्मण अब्राह्मणान भोजय ऐसा कहा अब्राह्मणों को भोजन कराओ ये कहने पर ब्राह्मण सदृश्य क्षत्रियदि अब्रामण होते अब्राह्मण कहने से ये पशु पक्षी आदि की अब्राह्मण हो जाएगी पशु पक्षी ब्राह्मण है कि ब्राह्मण है अब्राह्मण है ब्राह्मण इधर ब्राह्मण से भिन्न है ना ब्राह्मण तो नहीं है तो ब्राह्मण भिन्न कहने पर पशु पक्षी को भोजन कराओ ऐसा अर्थ नहीं है भंडारे की बात कर रहे हैं तो इसलिए अब्राह्मणान भोजय मैंने वो ब्राह्मण इतर और ब्राह्मण सदृश ऐसा अर्थ लिया ब्राह्मण इतर है और ब्राह्मण सदृश है यह अर्थ हो गया तत्सादृश्य और उसके बाद है अभाव दूसरा अभाव के लिए भी प्रयोग होता है जैसे अपाप ऐसा कहा न पापम विद्य दे अस्मिन नीति अपाप यह अभाव के लिए होता है उसमें पाप नहीं है मन पाप दिखाई नहीं पड़ता ऐसी व्यक्ति है कोई देवदत्ता आदि व्यक्ति है जिसमें पाप दिखाई नहीं पड़ता पाप का भाव उसमें है ये तत्सादृशम अभाव अच्छा तद अन्यत्व तदन्यत्रु के लिए होता है तद के लिए जैसा अमित्रम कहा अमित्र अमित्र का अर्थ होता है मित्र से अन्य मित्र से अन्य होता है शत्रु आज मित्र नहीं है वो शत्रु है ये तदन्यत्व में कहा ये कभी विरोध में भी देते हैं ये दोनों अर्थ लेते हैं और तदल्पदा अल्पदा के लिए भी नया समास होता है अल्प दिखाना हो तो भी नया समास होगा जैसे अनुदरा कन्या ये कन्या उधर बिना उधर वाली है तो बिना उधर वाली कन्या नहीं होती है उधर पेट तो होता है कन्या को का उसका कहने का अर्थ है अल्प बहुत कम है अल्प उधर वाली अर्थ हो तो वहां स्तुदी के लिए कहा जाता है और अप्राशस्त्य अप्राशत्य के लिए भी होगा प्रशस्त नहीं है मान स्तुत्य नहीं है वो क्या है अपश्यव ऐसा वेद में आया अपशवहा गोवश्येभ्य गाय और घोड़े को छोड़ करके अन्य सभी अपशु है इसका मतलब अर्थ नहीं है पशु मानना गाय और घोड़े को ही है बाकी सब अपशु है ऐसा कहा जंगली है ऐसा करके वो गाय और घोड़े को सुधीर करने की दृष्टि से अप्राशस्त के कहा फिर विरोधस् अंत में विरोध भी होता है विरोध जैसे असुर और असुर सुर है देवता असुर है देवता के विरोध करने वाले तो यहां दो अर्थ विरोध में भी हम ले सकते हैं तद में भी ले सकते हैं तद हो जाएगा उसके विरोधी होता है दोनों अर्थ में लेते हैं तो ये प्रयोग यहां अज्ञान के लिए कहा गया है तो तद अज्ञान इस अज्ञान के लिए इस प्रकार कहा है इसके लिए क्या है कि अज्ञान को अभाव नहीं लेना चाहिए ऐसा हमारे शास्त्र में हम बहुत जगह आया तो उसके लिए कुछ उदाहरण देते हैं एक तो वार्तिकार जिसके बारे में अज्ञान के बारे में कहते हैं उसको जानना अच्छा पहले एक जगह व्यासभाष्य में स्पष्ट रूप से आया कि अज्ञान अविद्या का क्या अर्थ करना चाहिए व्यासभाष्य में कहते हैं तस्याच अगोपद वस्तुत विज्ञेय यहा नो न मिरा न मित्र किंतु तद सपत्नः सपत्न स्पष्ट रूप से कहते हैं यहां अविद्या का मतलब ज्ञान विरोधी अज्ञान ऐसा अर्थ लेना चाहिए वहां उस सूत्र में आया अविद्या के बारे में जो कहता है उस सूत्र में आया व्यासभाष यहाँ कैसा अर्थ लेना चाहिए वस्तु तत्व की है। वो वस्तु है अज्ञान एक विरोधी वस्तु है ज्ञान के विरोधी वस्तु है ना अमित्रवत या अमित्र कहेंगे अमित्र ऐसा कहने पर उसका अर्थ क्या होता है ना मित्र भावहा वो मित्र नहीं होता फिर क्या होता है मित्र से विरुद्ध भाव रखने वाला शत्रु होता है तो अमित्र कहने से मित्र का अभाव ऐसा एक अभाव का ज्ञान नहीं होता है अभाव से इधर विरोधी का ज्ञान होता है शत्रु का ज्ञान होता है ऐसा यहाँ समझना चाहिए का। इसके लिए वार्तिक है बहुत सारे वार्तिक है इसमें बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वार्तिक बृहदारण्य वार्तिक में क्षेत्रीय वार्तिक में सब है आत्माग्रहातिकेण तस् रूपम न विद्यते अमित्रव अविद्य सत्यव घटते सता ये भी कहा कि आत्मा अग्रह अतिर करना आत्मा का ग्रहण नहीं करना इसको छोड़ के अन्य कोई रूप उसका नहीं है अविद्या का नहीं है किन्तु उसका अर्थ कैसा करना चाहिए अमित्रवध अविद्य अमित्रवध अमित्र शब्द का जैसा अर्थ करते हैं वैसा अविद्या शब्द का अर्थ करना चाहिए ये भी स्पष्ट बोल दिया तो मित्र मन मित्र विरोधी ऐसा अर्थ करेगा किटते सदा मित्र विरोधी अथवा मित्र से अन्य इतर इस प्रकार उसमें घटित होता है अर्थ तो घटित होता है अस्थ्यन्द्र जाल से यदुपादान कारण अज्ञान तदुपाकृत्य ब्रह्म कारण्यत अब अज्ञान को उपादान कारण रूप से भी यहां ग्रहण किया इसके लिए वार्तिक आर् ऐसे ही करते हैं कि उपादान रूप से इसको लेते हैं अस्य इंद्रजालस्य द्वैध इंद्रजा ये जो द्वैध इंद्रजाल दिखाई पड़ता है इसका जो उपादान कारण होगा वो क्या है अज्ञानम तदुपात्र अज्ञान रूप उपादान को लेके मन इति उपादानम इस अर्थ में अज्ञान को लेकर के ब्रह्म कारण उच्य ब्रह्म को कारण कहा जाता है क्यों ऐसा है क्योंकि शुद्ध ब्रह्म किसी का कारण नहीं हो सकता कारणत्व तो का आरोप शुद्ध ब्रह्म में अध्यारोप प्रक्रिया से किया गया है ऐसा करके उससे उत्पत्ति करते हैं शुद्ध ब्रह्म में कोई विक्रिया नहीं होती है इसीलिए उसमें कोई सृष्टि की बात नहीं हो पाती इसीलिए ब्रह्म कारण उच्च दे ब्रह्म को कारण माना जाता है कैसे अज्ञानम तदुपाश्रित्य ज्ञान को आश्रय लेकर के माना जाता है अज्ञान को आश्रय लेकर के ब्रह्म को कारण के रूप में कहने के कारण अज्ञान को उपादान कहा गया तो ऐसा घट का उपादान मृत्यु का है ऐसा नहीं ले रहे उसमें आकार परिवर्तन होता है कुलाल इसको बनाते हैं ऐसे भाव से नहीं उसको स्वीकार करके कार्य होता है इसके कारण उसको अज्ञान माना गया और कोई प्रक्रिया नहीं हो सकती इसलिए सृष्टि बताने के लिए और कोई उपाय नहीं ये ब्रधा वार्तिक में एक चार 371 सौ है पहले जो श्लोक कहा था वो तैतरीय वार्तिक का है ब्रह्मानंद वर्य का मिथ्याज्ञान से वस्तुत्व सदात्मन अज्ञान केन सत्य ये तो बहुत स्पष्ट करते हैं आप कि आप मिथ्या ज्ञान को भाव मानते हैं क्या भाव मानते मिथ्या ज्ञान में सामान्य रूप से भ्रम को भी लिया जाता है अध्यास तो अध्यास को आप भाव मानते हैं अध्यास भाव है ऐसा मानते हैं। तो अध्यास में भावत्व कैसे आ गया तो मिथ्या ज्ञान से वस्तुत्व वस्तुत्व मैंने भावत्व ये नहीं बस क्या क्योंकि सदात्मा से क्यो आधारित उसका अस्तित्व नहीं है जो भी अध्यास का कार्य इत्यादि हो रहा है वो सदात्मा में आश्रय दो के हो रहा है क्योंकि सदात्मा में इधर से कुछ होता नहीं या अध्यास भी एक वृत्ति है वृत्ति तो मन में उठेगी मन तो आत्मा में उसका परम आश्रय तो आत्मा ही है इसीलिए सब को छोड़ के और कुछ है ही नहीं तो सदैव सौ मेंग्र आश्री तो सत्य तो ही सत्य है उससे भिन्न है नहीं तो सदात्म रूप से सर्वस्व सत्व अवगमात ऐसा भी भाष्यकार कहते हैं कि हमारे वेदांत में जो भी कहा जाता है सदात्म रूप से सबको सत्य बोलते हैं सदात्मा को नहीं जानने से सबको असत भी कहा जाता है जब तक सदात्मा का ज्ञान नहीं होता तब तक, तक जो भी दृश्यमान है वो असत है जब सदात्मा का ज्ञान होगा तब तत्व उपवत्ते ही सबका का सत्व भी उससे सिद्ध होगा सदात्म तो रूप से तत्व होगा जो दृश्यमान रूप से तत्व नहीं होता जैसे घड़ की सत्ता मृतिका के रूप में है घड़ के रूप में नहीं है इसी प्रकार प्रश्न क्या है कि ये अज्ञान को अभाव मान के कहा इसका आश्रय मानना चाहिए यदि भाव मानेंगे तो वो आत्मा का रूप हो जाएगा आत्मा का रूप होने से उसका निवारण क्यों होगा ये सब प्रश्न करते हैं इसके उत्तर में तय है कि जिसको लेके आप विद्या ज्ञान को भाव मानते हैं उसी को अज्ञानस्य से भी तेन वत्यत्व के अनिवार्य अज्ञान की सत्यता भी यानी अज्ञान की सत्व भी उसी से ही मानना चाहिए क्योंकि सत्त्वमेव भावत्व यहां सत्व सदात्म रूप से स्थित होना यहां भाव कहा गया भाव मन कोई मन के विचार में ये क्रियावत्व भावत्व ऐसा व्याकरण शास्त्र में कहते हैं क्रिया का सामान्य रूप क्रिया का स्वरूप को भाव कहते हैं वो भाव यहां नहीं है यहां सत्व को लेकर के भाव अस्थिता ही भाव है ऐसा अयसा अभी तेन सत्यं केये ऐसा होगा ये भी बृधधारणिक वाक चार चार सौ अनुभव दो विद्या ब्रह्मात्मी अभूतिवत् मनोत्थ विज्ञानस्ता अथ आमता ये संबंध में कहते हैं कि ये अविद्या का ज्ञान कैसे होता है अविद्या है ऐसा कैसा मालूम पड़ता है क्यों कि क्योंकि जो नहीं होता है उसको नहीं होना चाहिए अभाव है तो है करके अनुभव नहीं होता किन्तु मैं अविद्यावान हूं ये अनुभव होता है अयस् दृश्य दे तस्य ऐसा भाष्य का कहते हैं तो अविद्यावान हूं ऐसा अनुभव होता है अज्ञान काल में तो कहते हैं देखो ये दो अनुभव दो अविद्या अविद्या को अन्य कोई प्रमाण से प्राप्त नहीं कर सकते ये आगे बताएंगे। अविद्या को जानने के लिए अन्य कोई प्रमाण नहीं है कौन सा प्रमाण है अनुभव विधि प्रमाण कैसे उसके लिए उदाहरण देते हैं कि ब्रह्मज्ञान देता ब्रह्म ज्ञान को जानने के लिए और कोई प्रमाण नहीं है ब्रह्मास्मी की अनुभूति ब्रह्मास्मी ये अनुभूति हुई है नहीं हुई है कैसे जानेंगे स्व अनुभव से ही जाना जाता है अहम ब्रह्मास्मि ऐसा जाना जाता है स्व से जानने का मतलब स्वयं ही जानता है दूसरा नहीं जानता दूसरा अनुमान करता है ब्रह्म को कोई नहीं पहचान सकता क्योंकि ब्रह्म को एक ब्रह्म ही जानता है ब्रह्म से इधर ब्रह्म को नहीं जान सकता अब वो ब्रह्म दो ब्रह्म एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्मज्ञानी को भी नहीं जानता क्योंकि एक ब्रह्मचारी के हिसाब से दूसरा ब्रह्मच्णानी नहीं है एक ही है स्वयं ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः ब्रह्मविद ब्रह्म भवति ब्रह्मविद ब्रह्म स्थितः कहाँ आया गेदा में आया ब्रह्मविद ब्रह्म भवति वो ब्रह्म ही हो जाता है इसीलिए वहां दो रेखने की कोई संभावना नहीं है तो अब क्या हुआ ब्रह्मच्ञानी करके कोई अपने को कहेगा नहीं क्योंकि वो अनुभव का विषय है अब किसी को बोलेगा आप ब्रह्मज्ञानी यह सिद्ध करो नहीं कर सकता अनुभव को कभी भी आप बाहर सिद्ध नहीं कर सकते आपको सुश्रुप्ति में सोते समय जो आनंद हुआ आनंद का अनुभव हुआ और यह भी अनुभव हुआ कि मैं अकेला था सब कुछ था ऐसा अनुभव हुआ हम कहते हैं ये सिद्ध करके दिखाओ कि आपको जो सुश्रुप्ति में आनंद हुआ वो कैसा था सुश्रुति में जो आनंद में आपने जो अकेला अनुभव किया वो कैसा था वो तो थोड़ा तो व्याख्या करके समझा करके परीक्षा करके दिखाओ बोलने से दिखा सकता है क्या नहीं दिखा सकता है वो आप नहीं मानेंगे तो नहीं मान सकते कुछ नहीं कर सकता तो इतना ही कर सकता है तुम भी ऐसा हो जाओ तो पता चलेगा और कोई रास्ता कि उसको जानना चाहते हो तो हमारे जैसा तुम भी सो जाओ सोने के लिए नींद नहीं आ रहे तो क्या करो थोड़ा व्यायाम करो योगा करो प्राणायाम करो फिर नियंत्रण करो कुछ नहीं है तो नींद की गोली खाओ कुछ करो करके देखो तो क्या होता है कोई अनुभव हमको भी हुआ यही कह सकता है और व्याख्या करके उसको समझाना संभव नहीं ये मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि सभी अनुभव ऐसा अनुभव के द्वारा प्रमाणित होने वाली बात ऐसे ही होती है इसीलिए किसी को कहेंगे तुम अपना अध्ययन को दिखाओ तुम्हारे पास अज्ञान है बोलता है अज्ञान को दिखाओ वो नहीं कर सकता बोलता है अज्ञान तो दिखा नहीं सकता अज्ञान का कार्य होता है कार्य क्या का दुख हो रहा परेशानी हो रही है ये सो तो अज्ञान दिखाई पड़ो दूसरा दूसरा देख रहा है इसका मतलब नहीं जानता है जानता है तो सही देखेगा नहीं जानता है दूसरा देख रहा है अज्ञान को कोई दिखा नहीं सकता इसीलिए वार्षिक कार्य इस अभिप्राय के हैं कि अज्ञान अनुभूत से ही होता है अज्ञान का अनुभव मात्र इसलिए सुजुक्ति में भी ऐसे ही मानते हो स्मृति नहीं मानते अनुभव मानते हो यह, यहाँ ब्रह्म का भी अनुभव होता है वो भी स्मृति नहीं अनुभव है अनुभव को वृत्ति के द्वारा प्रकट करते हैं इतना है आपको पूछने पर आप बहुत सारे शब्द ढूंढ के उसको प्रकट करने की कोशिश करते हैं किंतु प्रकट नहीं हो पाता जैसे आपने मीठा खाया मधुर भोजन किया कैसा मीठा है पूछा किसी आ, गुड़ का मीठा कैसा है लड्डू कैसा है ये पूछने पर अब कितना भी कोशिश करो नहीं कर सकता यही कर सकता है कि तुम भी एक लड्डू खाके देखो तब समझ में आएगा क्या है खाने के बाद वो कहता अच्छा यही आपको अनुभव आता ऐसा हाँ, ही मुझे अनुभव हुआ ये बोल सकता है व्याख्या करने जाए तो नहीं होता यदि व्याख्या करने से उसको मीठा का ज्ञान हो जाता तब तो उसको लड्डू खाने की आवश्यकता नहीं थी अब व्याख्या किए खूब उससे उसका स्वाद का जान हो गया बाद में वो लड्डू नहीं मांगेगा क्यों उसका जान तो हो ही गया जान से उसको प्राप्त तो हो गया मीठास ऐसा होता है नहीं होता है मीठास का अनुभव तो खा करके ही करना पड़ेगा अब व्याख्या करने पर मीठास का अनुभव नहीं होता इसलिए ये वेदान ऐसा हो रहा है कितने भी व्याख्या करो आप सुनते रहो मीठास का अनुभव नहीं होगा तो स्वयं अनुभव करने से होता है ये अनुभव ऐसा प्रमाण होता है स्वयं से प्रमाणित होगा किंतु वो कैसा होगा होने के लिए रास्ता हम बताता है इस प्रकार करो इस प्रकार विचार करो इस प्रकार अंतकरण शुद्धि करो अहंकार को कम करो ऐसे ऐसे साधन अपनाओ फिर इसमें लगे रहो तो एक दिन आपको उसका स्वाद का अनुभव होगा ये रास्ता बताता है वो रास्ता का जैसा बताया वैसा आप आगे चलने पर हो सकता है नहीं तो नहीं हो सकता इसीलिए ये अनुभव से प्रमाण है क्या अविद्या और ब्रह्मज्ञान ये वास्तविकार कहते हैं हाँ ये दो अनुभव दो अविद्या ब्रह्मास्म अनुभूति अब देखो यहाँ क्यों इसको कह रहे हैं कि ब्रह्मात्म्य अनुभूति को कोई अभाव नहीं मानता है ब्रह्मात्म्य अनुभूति केवल अनुभूति है और अपने आप ही जान सकता है दूसरे को व्याख्या नहीं कर सकता है। इसका मतलब अभाव है क्या अभाव नहीं वो तो सबसे बड़ा ब्र्माण सबसे बड़ी पाठ प्राप्त ऐसा मानते हैं इसी प्रकार ये भी है ठीक है अतः मन उत्थ विज्ञान ध्वस्ता सा इसलिए क्या होता है मन में उत्थित जो विज्ञान है मन ब्रह्माकार ब्रह्मा भि मन में उत्थित विज्ञान के द्वारा जब उसको नष्ट करने पर किसको अज्ञान को जब नष्ट करेंगे तब सापि वो अभिज्ञा अज्ञान भी आत्मदा मेरी वो आत्मा में ही चलेगे ऐसा बोलना पड़ेगा और कहीं जा नहीं सकता क्योंकि वो आत्मा आत्माश्रिता विद्या थी आत्माश्रिता विद्या आत्मा में ही चले जाती है इस प्रकार से इसको उस रूप में ही मानना पड़ेगा और कोई स्थान का नहीं है ये भी स्पष्ट है तो यहाँ अनुभव रूप से अविद्या का ज्ञान कहा वो अनुभव रूप से होने से आत्मा रूप से है और मन उत्थ विज्ञान ये आगे टीकाकरण करेंगे जो तत्व आदि वाक्य से ब्रह्मगा वृत्ति बनेगी उसके द्वारा वो नष्ट होती है अच्छा अब पूछते हैं कि अविद्या का लक्षण क्या है अविद्या का आप अविद्या को कैसे समझेंगे तो पहले उन्होंने कहा अविद्या को जानने के लिए और कोई प्रमाण नहीं है तो ये प्रसिद्ध श्लोक है अविद्या अविद्यादमेव लक्षण मानाद्याघात सहिष्णुत्व असाधारण विषय ये भी संबंधवार्तिक वार्थिक है अविद्या का अविद्या होने में क्या लक्षण है आप पूछोगे यह ऐसा है अविद्या का अविद्या होने का कोई लक्षण आप दे नहीं सकते क्योंकि अविद्या को लक्षण देने के लिए कोई प्रमाण ढूंढना पड़ेगा प्रमाण लेकर के अविद्या के पास लक्षण देने के लिए जाएंगे तो वो भाग जाती है क्योंकि प्रमाण का आघात मान प्रमाण का संबंध प्रमाण का जो चोट है वो सहन नहीं कर सकती है प्रमाण उसके पास जाती नहीं प्रमाण जैसे जाएंगे वो भाग जाती जैसा आप टॉर्च लेकर के अंधेरा देखने जाएंगे तो क्या होगा अंधेरा देखेंगे करके टॉर्च लेके निकला तो जैसा जैसा टॉर्च मारेगा अंधेरा भागेगा ऐसा ही प्रमाण लेके जैसा विद्या के पीछे जाएंगे कौन सी अविद्या है क्या है देखने के लिए वो भागती रहेगी वो बोला विद्या अज्ञान आत्मा का अज्ञान नहीं मिलेगा इसीलिए कहा मान आघात असहिष्णुत्व यही लक्षण है अविद्या क्या है पूछने पर वहां कोई प्रमाण नहीं जा सकता प्रमाण का सहन नहीं कर सकती अविद्या यही असाधारण उसका लक्षण है कहा अतः प्रमाण तो अशक्य अविद्या अस्त की कुदो वा असौ अनुभूत रूपता देखिए ये वार्तीकाल बहुत स्पष्ट होते हैं वो इधर उधर घुमाने का नहीं है वो सीधा सीधा बिल्कुल विषय को इधर उधर नहीं करते हुए बिल्कुल निश्चित बोलते हैं। अभी ये कहा कि इसमें मान आघात होता है मान नहीं मिला इसीलिए क्या जानना पड़ेगा अतः प्रमाण तो अशक्य अविद्या निरीक्षित नहीं हो सकता है प्रमाण से इसकी ये अविद्या है ऐसा जान के आप नहीं कह सकते हैं प्रमाण तो अशक्य अविद्या अविद्या का स्वरूप ऐसा नहीं कर सकता ऐसे ही माया का भी स्वरूप है उसका भी नहीं कर सकता कार्य के द्वारा अनुमित हो करके करते हैं और सृष्टि के लिए हमें चाहिए इसलिए कहते कीदृशी वैसी अविद्या है कुदो व कैसे कह, कहा से है ये सब प्रमाण से स्थिति से नहीं कह सकता खाली अनुभूत रूपता अनुभव होता है मैं अज्ञानी घर का अनुभव होता है वो अज्ञान का फल भोगता रहता है मैं अनुभव कर रहा हूं ऐसा उसको हो है ये भाषिक करके हाँ अब कहते हैं नहीं कोई व्यक्ति ऐसा बुद्धिमान है जैसा न्यायिक आदि जैसे वो प्रमाण के द्वारा विजय को सिद्ध करना चाहते हैं उनकी क्या गति होगी सब कहते हैं प्रमाण उत्पन्न दृष्टिया अविद्याम द्रष्टुम्छक प्रमाण से यानी प्रत्यक्ष आदि प्रमाण हो शास्त्रादि प्रमाण हो कोई भी प्रमाण है प्रमाण के द्वारा प्रमाण क्या होता है प्रमास के मन मह के लिए जो करण बनता है वो प्रमाण है तो प्रमा ही समझ लो उसका प्रमाण हो गया वो प्रमाण के द्वारा उसको जानना चाहता है प्रमाण है हमारे पास चक्षुरादि इंद्रिय मन इत्यादि प्रमाण है अथवा प्रत्यक्ष अनुमान उपमान काशावती जो भी है सब प्रमाण है इन प्रमाण के द्वारा आप अविज्ञा को जानना चाहते यथार्थ रूप से जानना चाहते हैं तब क्या होगा दीपे कुहा गुहा कुी गे बोलते हैं। तो वो ऐसा बुद्धिमान है वो दीपक लेकर के निकलता है और वो गुहा के अंदर जो गहरा अंधकार है उसको देखने के लिए दीपक लेके निकलता है तो क्या होगा उसको दिखाई पड़ेगा अंधकार नहीं दिखाई पड़ेगा जैसा टॉर्च मारेगा वो अंधेगा चला जाता है ऐसे बुद्धिमान है वो उसको वो प्रमाण से अविद्या दिखाई देने वाली नहीं है ये तैसरी वार्थी ब्रह्मानंदी में एक सौ अस्सी इस प्रकार अन्यत्री में भी कहा तो ये निर्णय कर लेना चाहिए इस रूप में हम अविद्या को मानते है अज्ञान को मानते है यहाँ ज्ञान नहीं है उस अवस्था को नहीं बोल रहा है ज्ञान नहीं है लेकिन कुछ अनुभव हो रहा है मैं अज्ञानी हूं इत्यादि अनुभव हो रहा इस अनुभव के द्वारा स्वप्रमाणित ही अज्ञान है उसकी निवृत्ति के लिए स्वप्रमाणित ज्ञान ही चाहिए अनुभव की निवृत्ति है अनुभव के लिए अनुभव से ही होगा तो ये अलग अनुभव हो रहा है गलत अनुभव हो रहा है अब सही अनुभव जाएगा मतलब ये अभी सही नहीं है क्योंकि उससे परिणाम कुछ दूसरा निकलगा केन्दु है तो अनुभव है अनुभव क्यों है क्योंकि वो आत्मा रूप से ही उसमें स्थित है इसलिए अनुभव है ये वार्तिका का अभिमत है इसी को यहाँ तद्ञान इस अज्ञान का कार्य है आगे ये कहा तहे ज्ञाना भाव शंकाया इसी को लेके अभी हमने ये कहा किस प्रकार को उसको तो समझना चाहिए अब कहते न अनिर्वाच्यत्व अभाविलक्षणम ज्ञान निवृत्त्यम अनादि इसीलिए ये अनिर्वाच्य रूप है इसका निर्वचन नहीं कर सकता निर्वचन इसलिए नहीं कर सकता सद रूप से असद रूप से इसका निर्वचन नहीं होता है इसलिए उसको नहीं अनिर्वाचित अर्थ तो इतना ही कहते हैं तत्व अन्यवाभ्याम अनिर्वचनीयम ब्रह्मसूत्र में ही आगे आएगा दूसरे अध्याय प्रथम पास में इसके बारे में आए तत्व अन्यवाभ्याम अनिर्वचनीय कार्य को लेकर कहते हैं किन्तु जो अनिर्वचनीय को लेकर हमारे शिक्षु आचार्य जारी कहते हैं कि प्रत्येक सदस्यवाभ्या विचार पद गाते तदनिर्वाच्यम आहुर्वेदातवादि सद्रूप से असद रूप से जिसको व्याख्या नहीं कर सकते हैं यही अनिर्वचनीयता का रूप है जहां जहां लगे वो सब अनिर्वजनीय होगा नाम रूप के अव्याकृत अवस्था में भी अनिर्वजनीय रहता है नाम रूप है या नहीं है नहीं कर सकते बाद में वो प्रगट होता है प्रगट होता है इसलिए वहाँ है बोलना पड़ेगा किंतु हमेशा नहीं रहता है इसलिए उधर नहीं है ये भी बोलना पड़ेगा तो उसका सत्व रूप से अलग व्यवहार होता है इसलिए है, है बोलना पड़ेगा किंतु तत्व ज्ञान के बाद वो नहीं रहता है इसलिए नहीं है ऐसा भी बोलना पड़ेगा ये स्थिति है तो इसके बीच में इसको लेना चाहिए कि सद भी है या असद भी है अथवा सद नहीं है असत भी नहीं तत्व अन्यत्वाभ्याय अनिर्वजनीय मैंने सदासद्याम अनिर्वजनीयत्व तो। यही अनिर्वजनीय की व्याख्या है सदासत्वाभ्याम अनिर्वजनीयत्व तो।, तो यह अनिर्वजनीय है ऐसा तो निश्चय करना चाहिए और भाव अभाव विलक्षण यह अभाव नहीं है अभाव से विलक्षण है किंतु अत्यंत आत्मा है ऐसा भी नहीं कर सकते क्योंकि आत्मा रूप से करने के लिए इसमें आत्मा को ही कर सकता आत्मा का स्वरूप को चढ़ करके कि किसी को आत्मा रूप से नहीं कर सकता तो अज्ञान तो आत्मा का स्वरूप नहीं है तो आत्मा में स्थित है लेकिन आत्मा का स्वरूप नहीं है इसलिए भाव अभाव विलक्षण है ये कैसे अभाव है ये नहीं कर सकता भाव कैसा है ये भी ठीक से व्याख्या नहीं कर सकता है तो भाव है अभाव अभाविलक्षणत्व ज्ञान निवृत्तत्व यह ज्ञान से निवृत्त होता है ये आप ठीक से इसका लक्षण समझ सकते हैं जहां जहां ज्ञान निवृत्त रहता है वो वो वस्तु मिथ्या होती है और अज्ञान से कल्पित होता है ज्ञान से अज्ञान भी निवृत्त होगा और मिथ्या कल्पित भी निवृत्त होगा अन्य कोई उपाय से निवृत्त नहीं होता उपायधर से निवृत्त नहीं होता है यही इसका लक्षण है उपाय अंधर से जो निवृत्त होगा वो तो अन्य हो जाएगा लेकिन उपाय अंदर से जो निवृत्त नहीं होता ज्ञान से ही निवृत्त होता है ज्ञान और तत्साधन से निवृत्त होगा ज्ञान के साधन इन दोनों से निवृत्त होता है बाकी किसी से भी वो निवृत्त नहीं होता कर्म से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती क्योंकि कर्म के साथ अज्ञान का विरोध नहीं है कर्म के साथ अज्ञान भी रहता है इसलिए उसकी निवृत्ति कर्म से किसी प्रकार नहीं हो सकती कर्म अंधकरणी को करेगा बाद में उसमें ज्ञान उत्पन्न होगा ज्ञान आने पर भी अज्ञान की निवृत्ति होगी इसीलिए टिकाकार ने ज्ञान अनिवृत्तियम कहा और अनादि अज्ञानम ये अनादि अज्ञान है ज्ञान के द्वारा निवृत्ति होने वाली यह अनादि अज्ञान है इसके आधि नहीं दिखाई पड़ता आदि मन इसका कोई कारण और नहीं है तब क्या है कि जब अज्ञान निवृत्त होता है क्यों इसमें वाक्य का कहते हैं तत्व्योत्थ तत्त्वमस्यादि वाक्य के द्वारा उत्पन्न जो सम्यक ज्ञान है उसके जन्म से ही उसकी उत्पत्ति होते ही ही ती अद्याहकारेण नासीदस्ति भविष्यति अविद्या अपने कार्य के साथ ऐसे तिरभूत हो जाती है कि वो ना पहले थी और ना अभी है ना आगे होगी किस प्रकार से तिरोभूत हो जाती ज्ञान होने के बाद अज्ञान अच्णा, की बात कोई करना चाहे नानी के प्रति नानी इसको स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि ज्ञान होने के बाद ज्ञानी को ऐसा लगता ही नहीं कभी मेरे में अज्ञान था ऐसा अज्ञान को कभी वो जानता ही नहीं है कभी वो देखा ही नहीं है मेरे में अज्ञान था ऐसा वो बोलेगा ही नहीं इसीलिए आप जैसा आपको कहेंगे तुम सोया तो है सुश्रुति में तुम बहुत दुखी था सुश्रुति में सोने वाले तो जो गाढ़ा में है उसका दुख का अनुभव नहीं होता है तो बोलता है भाई दुख का कुछ अनुभव नहीं किया मैंने उठने के बाद तो अनुभव करता है उसके पहले भी अनुभव किया था लेकिन स्वरूप में दुख का अनुभव कभी हुआ नहीं इसीलिए ज्ञानी को भी ऐसा अनुभव था और जो कोई ऐसा कहता हो कि मैं पहले अज्ञानी था फिर मैं बहुत अवश्य साधन ये सब किया इतने साल सब करने के बाद अब मैं ज्ञानी हो गया हूँ ऐसा कोई कहता है तो बिल्कुल गलत कहता है वेदांत की दृष्टि से वो ज्ञानी नहीं है वो खाली पढ़ाई किया होगा जो भी किया होगा वो किया होगा क्योंकि वेदांत की दृष्टि से ज्ञान होने पर उसको ना पहले अज्ञान था ना अभी ज्ञान हुआ है यह भाव नहीं होता ये अवस्थान में नहीं होता क्योंकि एक ही अवस्था है आत्मा की वो पहले जैसे ही था वह बाद में जैसा अब जैसा सूर्य में बादल आ गया और सूर्य का प्रकाश ढक गया इससे सूर्य को कोई फर्क नहीं हुआ क्योंकि सूर्य तो बादल को जानता ही नहीं सूर्य की दृष्टि से बादल है क्या नहीं है वो हमारी दृष्टि से बादल है वो ढक रहा है सब कुछ है सूर्य की दृष्टि से बादल नहीं है ऐसा होता है प्रकाश की दृष्टि से प्रकाश को कभी अंधेरा है क्या प्रकाश को कभी अंधेरा नहीं इसलिए प्रकाश प्रकाश रूप ही रहेगा अब प्रकाश रूप को जान लिया तो ब्रह्मविद ब्राह्मण स्थित हो जाता में प्रकाश नहीं है तो प्रकाश को कहीं भी अंधेरा दिखाई नहीं पड़ेगा ये स्थिति हो जाती है इसीलिए उसको अनाधि कहा उसका कोई और कारण है वहां शेष रहता है अंश रहता है ऐसा कुछ नहीं वो चले जाता है नित्य मुक्त विज्ञानम वाक्या भवदीदान्य किंतु किन्तु यह ज्ञान कहाँ से होगा वाक्य से ही होगा इसी को यहां कहा ज्ञान निवर्त्यम का, का। वो नित्य जो विज्ञान है ये वाक्य ज्ञान से ही होता है अन्य कोई उपाय से नहीं होता क्योंकि ये वाक्य ज्ञान ही ब्रह्मागार वृत्ति को बना सकता है वृत्ति बनाने के लिए शब्दार्थ ज्ञान चाहिए वाक्य ज्ञान होगा वाक्य ज्ञान क्या वाक्य तो ज्ञान वाक्य ज्ञान होने के लिए पदार्थ स्मृति चाहिए पदार्थ का ज्ञान चाहिए ज्ञान चाहिए। पदार्थ जानने के लिए क्या चाहिए पदों का ज्ञान चाहिए समास आदि का ज्ञान चाहिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा व्याकरण सीखना पड़ेगा पदशास्त्र सीखना पड़ेगा व्याकरण किए बिना ब्रह्म ज्ञान हो नहीं सकता क्योंकि पद ज्ञान पहले चाहिए फिर उसके बाद पदार्थ ज्ञान चाहिए उसके बाद वाक्यार्थ ज्ञान होगा और वाक्यार्थ पदार्थ का बहुत स्मरण करते हुए अभ्यास करते करते वाक्यर्थ ज्ञान अखंड वाक्यार्थ ज्ञान होता है अखंड वाक्यर्थ ज्ञान अनुभव के रूप में साक्षात्कार में रूप में होगा इसलिए सही सही जानने के लिए ये करना पड़ेगा और कोई भी वृत्ति आई ये वृत्ति क्या ला रही है कैसे ला रही है जानेंगे कैसे आ शब्द से ही जानेंगे उस शब्द लेकर के उसको विचार करना पड़ेगा तो इसलिए ये सब ज्ञान उसमें काम आता है ऐसे विस्तार से प्रक्रिया है आगे प्रक्रिया बीच में जब आएंगे तो बताएं। अच्छा तर्थ वही उपादान मैंने जिस अध्यास का ऐसा अर्थ टीकाकार करते हैं लेकिन भाष्य पंक्ति के अनुसार देखने से यहां मिथ्याज्ञान निमित इसका विशेष रूप से कोई अध्यास पद दिखाई नहीं पड़ता आगे लोग नैसर्ग को एवं लोक व्यवहार दिखाई पड़ता है अब लोगों व्यवहार में अहम इदम मम इदम ये कह रहा है। आप मैं ये स्वरूप अध्यास और मामा वो संसर् का अध्यास दोनों दिखाई पड़ रहा है इसका मतलब ये अहम इदम माम ये इसको रख के लोग व्यवहार को अध्यास मान के टीकाकार उसका विशेषण अध्यास रूप से कह रहे ऐसा तो अध्यास पद का प्रयोग यहाँ नहीं है लोक व्यवहार का प्रयोग है तो तदुउप आदान हो व्यवहार तद एव अज्ञानम संस्कार काल कर्मादि रूपेण पिणतम अभ्यास निर्तमी वक्त निमित्त ग्रहण यह निमित्त नि ग्रहण क्यों कहा क्योंकि ये जो अज्ञान है जिसकी अभिव्याख्या की ये अज्ञान संस्कार काल कर्मादि रूप से रहता है संस्कार रूप से भी रहता है और काल कर्मादि रूप से भी रहता है काल के रूप में भी ये कर्म के रूप में भी है टीका में है ये काल कर्मादि रूप से ये दृष्टा रहता है कर्म मैं यहां अदृष्ट अदृष्टादि रूप से रहता है और बाद में परिणत होकर के कार्य करता है संस्कार से पहले कहा संस्काराध्यास होने से ही फिर उससे कार्याभ्यास हो सकता है तो ये कार्याध्यास संस्काराध्यास से प्रगढ़ होकर के रहता है तो पहले आएगा संस्कार बनेगा ये सबका कारण होता है उसमें काल अधादि भी रहता है अधि बने ये पूर्व पुण्य पुण्य आदि लेना निमित्त विशेष प्रश्न प्रतिवक्ति अब ये विशेष निमित्त का प्रश्न के उत्तर देते हैं कि विशेष निमित्त के बिना ये कैसे होगा क्योंकि पहले कहा था कि युष्मद और आत्मद दो वस्तु का परस्पर संबंध नहीं हो सकता वो तम प्रकाशक विरुद्ध स्वभाव है कहीं भी परस्पर संबंध होने की कोई आशंका नहीं हो सकती मतलब संबंध नहीं हो सकता ऐसे में आपने कैसे कहा कि दोनों को संबंध करके अध्यास को बनाया कैसे कहा है? क्यों ऐसा हो सकता है क्योंकि दोनों विरुद्ध हो गया ना परस्पर विरुद्ध है और फिर एक होता है ये दोनों आप कह रहे हैं आइए भी तादाद में भी नहीं हो सकता है किंतु तो अध्यास हो रहा है ऐसा बोल रहा है इसके लिए एकमात्र कारण भाष्यकार यही कहना चाहते हैं नई सर्गी को यम लोकव्यवहार है ये निसर्ग से उत्पन्न है हा निसर्ग होता है सृष्टि निसर्ग में ये ठय प्रत्यय करके निसर्गे भवाहा नैसर्गिक ऐसा किया ठय जो है तद्धित प्रत्यय करके निसर्ग में होने वाले को नैसर्गिक अध्यात्मादे ठहिष्यते ऐसा एक वार्तिक है इस वार्तिक से अध्यात्मादि गण में मान करके यहां उस अर्थ में नैसर्गिक आहार निसर्ग से उत्पन्न होने वाले सिद्धांत में भी बात मिलेगा आपको अध्यात्मा आदेश हिष्य तो ऐसा आध्यात्मिक इत्यादि जैसा बोलते हैं उसी प्रकार निसर्ग से जन्म से उत्पन्न नैसर्गिक है ये नैसर्गिक कहने पर ये पूर्व पूर्व संस्कार कृत कार्य होता है ये क्यों होता है इसका प्रश्न नहीं होता जो हो गया है अब उसका आप निवारण करना है बस निमित्त विशेष प्रश्न प्रतिवक्ति नैसर्गिक आ गई ठीक देखिए प्रत्येक चैतन्य सत्तामात्र अनुबंधी प्रवाह रूपेण अनादि यावत तो नैसर्गिको यम लोक व्यवहार का मतलब प्रत्यक चैतन्य मात्र का ये संबंध रखता प्रत्येक चैतन्य आत्मा उसकी सत्ता उसकी स्थिति सदात्मा उसके साथ संबंध रहकर के ये होता ही रहता है इसका मतलब ये भाव ही है प्रत्येक चैतन्य सत्ता मात्र अनुबंधी सत्ता मात्र से उसका संबंध होता है प्रत्येक चैतन्य का कोई परिणाम नहीं होता प्रत्येक चैतन्य सत्ता से ही ये प्रगढ़ हो जाता है उत्पत्ति हो जाती है जैसे इदम त्रिवेणा रज्जु के रहने से ही आप उसमें सर्प को आरोप करते हैं ऋषि उसके लिए कुछ करती नहीं है प्रकाश को देखकर आप उसमें अनेक कल्पनाएं कर देते हैं उसके लिए वो प्रकाश ने क्या किया कुछ किया है क्या नहीं किया किंतु ऋषि की सत्ता ना हो सीपी की सत्ता ना हो तो आप उधर कल्पना नहीं कर निराश्रय कोई कल्पना नहीं होती है इसीलिए सत्ता मात्र से आत्मा वहां चाहिए होने से बाकी कल्पना होती रहेगी क्यों आप उसको जानता नहीं है तो पहले से बैठा हो सत्ता मात्र में आत्मा है वहां और उस आत्मा को आप जानता नहीं ये दो होने से कार्य अनेक होते रहे बस और कुछ नहीं चाहिए और रसी जो है रसी के रूप में नहीं जान पड़ रही है उस रसी का विशेष ज्ञान नहीं है किंतु रसी का सामान्य ज्ञान है वहां सामान्य ज्ञान क्या है इदम तया सामान्य ज्ञान है यह रसी कह रहे ना यह रसी कहते समय यह जो है सामान्य है और ऋषि जो है विशेष है ये ज्ञान होना था तब हम उसको सही ज्ञान करते किंतु तो अब क्या किया कि इदम तंश को सर्प में ले लिया ईदम इम अनायम सर्प ऐसा कर दिया तो इदम जो अंश है यह वो कहा से आया वो ऋषि का ही यह है यह रसी में भी इधर भी एक है केवल भेद क्या हुआ ऋषि को रसी नहीं कहा रसी को सर्फुता तो यहां विशेष खड़ा किया इसका मतलब सामान्य ज्ञान सहित अभ्यास होता कुछ भी होगा सामान्य ज्ञान वहां रहेगा है ना इसलिए हमने बीच में कहा था कि अज्ञान को अभाव नहीं कर सकते इसके लिए कारण क्या है कारण बताया इन सब कारणों से अज्ञान को अभाव नहीं कर सकता दूसरा अज्ञान पर यदि अभाव मान लोगे तो एक गड़बड़ी आ जाएगी अज्ञान को अभाव मानने पर प्रतियोगी संबंधित ज्ञान होता है क्योंकि अज्ञान को यदि आप जानते हैं अज्ञान का अनुभव यदि करते हैं अज्ञान को आप किसी प्रकार मानते हैं उसका प्रतियोगी का ज्ञान करना पड़ेगा जैसा घर का अभाव का ज्ञान कैसा होता है घड़क प्रतियोगी भी ज्ञान होता है हाँ प्रतियोगी मतलब जानते हैं ना भूला तो नहीं प्रतियोगी कौन है हाँ जिसका अभाव है वो तो प्रतियोगी है नहीं तो फिर कथा का प्यार फल नहीं पड़ा हाँ मुश्किल हो जाए तो जिसका अभाव होता है उसको हम कहते हैं प्रतियोगी उसका नाम है तो अभी जैसा घड़ का अभाव इधर है घड़ है इधर नहीं है तो आपके मन में, में क्या आया है घड़ आया है कि घड़ का अभाव आया है आ गया है ना तो घर आए बिना आप घर का अभाव सिद्ध नहीं कर सकते इसका मतलब अभाव का ज्ञान होने के लिए प्रतियोगी का ज्ञान चाहिए प्रतियोगी का स्मरण करते हुए अभाव का ज्ञान आप स्वीकार करते आप पक्का बोलते हैं यह घट नहीं है इसका मतलब आपके सबके मन में घट बैठा हुआ है तब आप बोल रहे हैं और जो घट को नहीं जानता है जिसके मन में घट का स्मरण नहीं आया वो घट का अभाव को सिद्ध नहीं कर सकता ये होता है अभाव के प्रतियोगी जानने के लिए यह होता है अत्यंत अभाव आदि अब ऐसा यदि मानेंगे तो क्या हो जाएगा अज्ञान का मतलब ज्ञान का अभाव तो वहां प्रतियोगी कौन बनेगा ज्ञान बनेगा प्रतियोगी कौन बनेगा ज्ञान है जैसा घड़ का अभाव का प्रतियोगी घड़ बना इस प्रकार ज्ञान का अभाव का प्रतियोगी कौन बनेगा ज्ञान बनेगा इसका मतलब ज्ञान को मन में रख ही आप अज्ञान को जान सकते हैं ऐसी स्थिति हो जाए समझ रहे हैं? ये संभव है क्या आपको ब्रह्म का ज्ञान है ज्ञान को आप स्मरण में रखा है फिर अज्ञान का ज्ञान हो रहा है ऐसा होता है कभी नहीं होगा कि ज्ञान नहीं है तभी तो अज्ञान हो रहा है इसीलिए इसका विरुद्ध ज्ञान है तब हो रहा है कि ज्ञान के प्रतियोगी के रखे अभाव को नहीं कह सकता विरुद्ध ज्ञान में क्या है कि अमित्र कहने पर आप शत्रु को स्मरण करते, दूसरी चीज को स्मरण कर रहा है, तब वहां काम होता है है ना तो वो वहां क्या है अमित्र कहने पर मित्र उसका प्रतियोगी नहीं है ना वो अभाव मित्र का अभाव लेकिन मित्र के विरुद्ध जो है अमित्र ऐसा ज्ञान होने पर शत्रु का स्मरण होता है कुछ स्मरण करने के लिए चाहिए और उसके बिना ज्ञान नहीं होता दूसरी बात यह है कि अभाव का जिसको हम पूरा खाली शून्य बोले अभाव मतलब कुछ नहीं उसकी वृत्ति नहीं बनती है उसका कोई आलम्बन होना है तभी वृत्ति बनती है बिल्कुल शून्य की वृत्ति नहीं बनती है इसलिए अभाव के बारे में कहने पर किसी की कोई वृत्ति नहीं बन पाती बहुत बुद्धिमान होगा तो घुमा फिरा कर तो उसको प्रतियोगि का ज्ञान होगा और जिसके बारे में आपको कहते हैं वैसा ही आपको ज्ञान होता है इसलिए क्या होता है ये बच्चों को जैसे दिखाते हैं ना आजकल सब साइंस में कहते हैं आपको आप कोई काम कर रहे हैं बच्चे कोई गलत काम करने जा रहे हैं जैसे समझ लो आग में हाथ डालने जा तो माला पिता कहता है वो मत डालो आग में हाथ मत डालो नहीं डालो ऐसा बोलता है अब क्या है बच्चे के दिमाग बहुत कमजोर होता है मतलब वो इतना जानता नहीं आगे पीछे गुजार नहीं करता अब ये नहीं डालो बोलने से इसमें जो नहीं है ना वो नहीं को बच्चा नहीं पकड़ सकता क्योंकि नहीं तो आप है वो नहीं पकड़ेगा वो दो चीज पकड़ता है वहां क्या करेगा आग है हाथ है वो दोनों जानता है हाथ मतलब ये है आग मतलब ये है इसमें नहीं डालो बोल रहा है ये नहीं को नहीं जानता है वो उसकी वृत्ति नहीं बनती है उसका तब क्या करता है वो आग में हाथ डालते क्योंकि उसके वृत्ति में तो धोखी कही दे रहा क्या है आग और हाथ इसीलिए आजकल ये लोग नया निकाला पहले भी था कि बच्चे को छोटे छोटे बच्चे को यहाँ थोड़ा बड़ा होने पर भी ऐसा ही है बहुत फर्क नहीं है देखने में बड़ा है मोटा तकड़ा लेकिन है तो दिमाग ऐसा उसको बोला कि कभी ना लगा करके सिखाओ मत ऐसा सिखाओ जो आप इसको नहीं करना चाहते दूसरा क्या करना है वो बोलो जो करने वाली बात बताएंगे तो वो तुरंत ग्रहण करेगा ये ना वाली बात बताएंगे वो ग्रहण नहीं करता उसका उल्टा करता है समझ रहे ना क्योंकि उसके पकड़ में ये अभाव पकड़ में नहीं आता है वो आग में हाथ नहीं डालो ये क्या होता है समझ में नहीं आता क्योंकि उसके मन में वृत्ति डालने की बैठी हुई है हाथ दिखाई पड़ रहा है आग दिखाई पड़ रहा है तो वो डालता ही है ना उसको रोक नहीं पाता है और कितने बार भी ना बोलते हैं तो मा ही मालूम पाता है। तब क्या है, उसको मारते हैं फिर मारने के बाद ये ना बोलने से नहीं करना है ऐसा मारकर मार के फिर दिमाग में बैठ जाता है जब जब ना सुनता है उसको नहीं करना है ऐसा वो फिर बिठा देता है लेकिन वृत्ति नहीं बनती है अभाव की क्योंकि प्रतियोगी सहित भावक प्रतियोगी ही अभाव भाषाकार बहुत इतना है इतनी भाषा भाव प्रतियोगी अभाव अभाव भाव का प्रतियोगी होता है भाव के साथ उसका ज्ञान होगा कोई दूसरे से होगा इसीलिए अज्ञान को कहते समय अभाव कहना किसी भी तरह से युक्ति संगत नहीं वेदांत में बहुत गलत हो जाएगा और उल्टा उसका ज्ञान होना है इसीलिए विरोध और अन्य अर्थ दोनों में से एक अर्थ लेना है जहाँ अन्य अर्थ चाहिए वो अन्य अर्थ लेना विरोध अर्थ लेना यहाँ विरोध अर्थ लेते हैं इस प्रकार से वो संबंध करके उसको जानेगा और उसका आश्रय क्या है सत्तामात्र से चैतन्य क्योंकि ये सारे जो बातें बता रहे ना ये वेदांत के मूलभूत किसे है ये अन्यत्र जो आप सुनते रहते हैं इसके ही ये व्याख्या है इसलिए इसको हम विस्तार से इसलिए बोल रहे हैं कि ये सब जो अंश है ये बहुत उपयोगी है पूरे शास्त्र को समझने के लिए ना अभी देखिए प्रत्येक चैतन्य सत्तामात्र अनुबंधी का अर्थ जैसे इदम दया रज्जु है ऐसा समझना वो कुछ करता नहीं किंतु उसके आधार पर सब होता है प्रवाह रूपे ना अनादिवत अनादि का यहां अर्थ है कि प्रवाह रूप से अनादि प्रवाह में इसके पीछे पीछे जाके देखेंगे संस्कार के इधर हिसाब से पीछे जाएंगे तो वो वहां नहीं मिलता है प्रवाह रूप से अनादि है एक एक में तो उत्पत्ति है किंतु प्रवाह रूप में अनादि न चाहवाह प्रवाह रूप प्रवाही व्य व्यों असत्त्वा प्रवाही व्यक्ति नाम से साधित्व खुदो नैसर्गिक वाच्य यहां संशय हो सकता है कि प्रवाह जिसको कहते हैं प्रवाह माने एक के बाद एक ऐसा निरंतर होते रहना ये प्रवाह जिसको कहते हैं ये प्रवाही से अलग नहीं होता है जिसका प्रवाह होता है वो प्रवाही है जैसा जल का प्रवाह होता है जल और प्रवाह में क्या अंतर है कोई अंदर है जल अलग प्रवाह अलग मिलेगा नहीं।, नहीं मिलेगा जहां प्रवाह मिलता है वहां जली मिलता है तो प्रवाही कौन है जल, जल है प्रवाह कौन है वो भी जल है कुछ नहीं है वो खाली उसका जो जल का चलने को हम प्रवाह बोलते हैं इसीलिए प्रवाह प्रवाही से अलग है? नहीं है उसका असत्य तो होने से एक कारण दूसरा प्रवाही व्यक्ति नाम से साधिवार और जिस जो प्रवाही है प्रवाह जिसका हो रहा है वो तो शादी होता है एक के बाद एक ऐसा टुकड़ा टुकड़ा मिल करके प्रवाह होता है तो वो प्रवाह सादी होने से कुदो नैसर्गिक विधि बात तो कैसा नैसर्गिक तो कैसा होगा निसर्ग से उत्पन्न हो गया उसका कोई आगे कारण नहीं है अनाज ये आप कह रहे हो वो कैसे होगा प्रवाही व्यक्ति नाम अन्य व्यक्तिया बिना पूर्व काल अनावस्थान कार्यु अनादिदागमान यहाँ एक ऐसी व्याख्या करनी पड़ेगी क्योंकि नैसर्गिक कहने पर अनादि करना भाषिकार का तात्पर्य है तो इसका मतलब वो प्रवाही रूप से ऐसा नहीं ले रहा प्रवाह रूप से समझना है किंतु वो प्रवाही और प्रवाही का भेद मान के समझना पड़ेगा क्योंकि प्रवाही व्यक्ति नाम अन्यतम व्यक्तियां बिना प्रवाही व्यक्ति में अनेक होता है देखो प्रवाह चल रहा है अनेक होता है जैसे हम कहते हैं ना धारा धारा कैसी होती है एक एक बूंद बूंद मिलकर के धारा बनती है धारा आती है तेल आदि जो धारा में डालते हैं एक एक बूंद होता है अलग अलग करेंगे तो बूंद है बूंद मिलकर धारा बन जाती है तो यह प्रवाही व्यक्ति कहते हैं व्यक्ति मतलब एक एक टुकड़ा वो प्रवाही में जो जो होगा उसको कहते हैं प्रवाही व्यक्ति तो प्रवाही व्यक्तियों का अन्यतम व्यक्तियां बिना उसमें से एक व्यक्ति के बिना दूसरा नहीं बन सकता प्रवाही व्यक्ति को साथ में लेके चलना पड़ेगा तो पूर्व काल अनवस्थान इस व्यक्ति को लिए बिना पहले वाले व्यक्ति नहीं बनेगा तो दो बनकर के जुड़ रहा है इसको लेने से ये बनेगा ये लेने से ये बनेगा दोनों अलग अलग रह करके तो प्रवाह नहीं बनेगा प्रवाह के लिए पहले और दूसरे का सावेक्षता रहती सावेक्षता है ना तभी हम प्रवाह कहेंगे एक दूसरे से संबंध नहीं रखता है तो एक एक व्यक्ति होगा एक एक बूंद दूसरे का संबंध नहीं तो बूंद बूंद डालना हो तो एक, -एक करके अलग अलग डालना किंतु प्रवाह रूप से लेगा तो एक दूसरे का संबंध करके रखता है इसलिए पूर्व काला अनवस्थानम कार्यषु अनादिदा इसके अभ्युपगत इसी को ही हम अनादिदा कहते हैं कि प्रवाही व्यक्तियों में एक व्यक्ति को लेके वो व्यक्ति पहले माने पूर्व काल में उसकी अवस्था नहीं है वो संबंध करके दूसरे के साथ संबंध करके अभी प्रगढ़ हो गया ऐसा समझ करके ऐसा समझ करके अनादिता को स्वीकार करते हैं कि पूर्व पूर्व की स्थिति क्या है वो ऐसा नहीं लेते हुए पूर्व पूर्व की स्थिति यदि लेंगे तो फिर नहीं बन पाएगा क्योंकि तो सब में एक एक का आदि रह रहा है ये पूर्व वाले सब व्यक्ति है ये उत्तर वाले व्यक्ति है ऐसा तो भाव रहता है तो ये भाव को लेके हम यहाँ अनादि कहेंगे पूर्व काला अनवस्थान को लेकर के उसमें अनादि कहा जाता है अन्यथा उसको स्वीकार नहीं कर सकते तो व्यक्ति और प्रवाही में भेद नहीं होने चाहिए। यवा कारण रूपेण रूपेणा अनादित्व नहीं तो कारण रूप से इसको अनादि मान लेना चाहिए कारण रूप से अनादि मान कारण नहीं है इसलिए अनादि है नंबर टिप्पणी किया कारणम अज्ञानम कारण क्या है अज्ञान है सच्चा अनादि वो अज्ञान अनादि है तद आत्मना इत्यर्थ ये कारण आत्मा से अनादि अनादि का छह हमारे लिए अनादि है क्या क्या है वेदांत में छह तत्वों को अनादि मानते जीवेश विशुद्धा चित्त तथा जीवेश जीव अनादि है ईश अनादि है और जीवेश्वर चित्त विशुद्ध चित्त ये अनादि है और जीवेश्वर का भेद अनादि है अविद्या तिदोर योग षडस्मागम अनादि अविद्या अनादि है और अविद्या और चित्त का योग ये भी अनादि छे हो गया जीव ईश विशुद्धाचित और जीवेश धे ये चार हो गया और अविद्या तत्चिदोर योग हाँ, अविद्या और उसका योग ये छे को अनादि मानते हैं वेदांत में अनादि होने से अविद्या अनादि है इसलिए उसका कार्य को भी अनादि माना अनाधिमाना अनाधि व्यवहार भी अनादि ऐसा माना यह भी समझ सकते हैं ऐसा टीकाकार कैसे कार्याम उभयम अविरुद्धम इसीलिए ये दोनों बन जाएगा कारणात्मक रूप से अनाधि हो जाएगा और कार्यात्म रूप से वो नैमित्तिक भी बन जाएगा निमित्त से उत्पन्न होने वाले नैमित्तिक कारण से उत्पन्न होता है ऐसा भी बन जाएगा उभयम अविरुद्धम दोनों अविरुद्ध रूप से समझ में आता है ऐसा कहा ठीक है आगे फिर करें ओम।